गीता तत्व चिंतन महाभारत युद्ध और उसकी भूमिका धर्म भी आक्रामक बने इसीलिए गीता में हम युद्धस्व का स्वर सुनते हैं श्री कृष्ण वास्तव में धर्म को भी उसी प्रकार एग्रेसिव आक्रामक होते देखना चाहते हैं जिस प्रकार अधर्म आक्रामक हुआ करता है यह तो हम सभी जानते हैं कि अधर्म कितना आक्रामक होता है वह समाज को बलपूर्वक अपने शिकंजे में लाना चाहता है अधर्म का चलना ही डर और धमकी की डगर से होता है पर धर्म स्वभाव से आक्रामक नहीं हो पाता धर्म के क्षेत्र में संगठन शिथिल होता है धर्म के पक्षधर लोग गुड्डी गुड्डी किस्म के भले मानुष हुआ करते हैं जो अपने जीवन में तो धर्माचरण के लिए सचेष्ट होते हैं पर दूसरों पर दुष्टों का आक्रोश देख चुपचाप किनारा काट लेते हैं सामने आकर अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं बटोर पाते श्री कृष्ण धर्म के इस गुड्डी गुड्डी भाव को सदा सदाश्यता के इस प्रदर्शन मात्र को पसंद नहीं करते वे तो सठ से सठता करने में विश्वास करते हैं उनकी दृष्टि में दुर्योधन और भीष्म पितामह आज में व्यवहारिक या अधिक अंतर नहीं है इसलिए अर्जुन को वे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर चला जाता तो कौरव पक्ष की विजय होती यानी अन्याय न्याय को दबोच बैठता तब तो लोग यही कहते कि भाई सत्य की विजय नहीं होती न्याय की जीत नहीं हुआ करती वास्तव में अन्याय और असत्य ही विजयश्री प्राप्त करते हैं और ऐसी धारणा के वशीभूत हो समाज पशुओं से भी बद, बदतर बन जाता है इसलिए महाभारत का युद्ध होता है और भगवान कृष्ण न्याय के धर्म के पक्षधर बनते हैं यह सत्य है कि यदि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो युद्ध नहीं होता युद्ध न होता तो वह भयानक नरसंहार भी न होता पर प्रश्न यह नहीं था कि कितने लोग युद्ध में मौत के घाट उतरते हैं प्रश्न यह था कि धर्म बचता है या नहीं इसी दृष्टि से श्री कृष्ण के समस्त प्रयत्नों को आँकना होगा वे तो भरसक प्रयत्न करते हैं कि युद्ध टल जाए और सम्मानपूर्वक समझौता कौरवों और पांडवों में हो जाए पर दैव का विधान ही ऐसा रहा कि दुरमति दुर्योधन किसी भी प्रकार समझौते के लिए राजी नहीं हुआ इससे स्पष्ट इस है कि युद्ध कराने का दोष कृष्ण पर नहीं थोपा जा सकता भले ही गांधारी ने युद्ध के उपरांत अपने निहित पुत्रों के विरह में कृष्ण को ही युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया पर यह वही गांधारी थी जिन्होंने दोबारा द्यूत क्रीड़ा से पूर्व धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को भला बुरा कहा था और उन्हें दुर्योधन को त्याग देने की सलाह दी थी उनके वचन तो सुनिए जब धृतराष्ट्र दोबारा पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा के लिए दुर्योधन की स्वीकृति दे देते हैं तो गांधारी उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है जाते दुर्योधने क्षता महामती रभाषत नियता परलोकाय साधव कुलशन व्यन दि गोमाुर्भारत मा कुलया कुबस्तोधत अभिमस्था महापु त मा मतीभो मुल से क्षे घोरेणम भविष्यसि बद्धम सेतुं धमे नुद्याद्छा च चा पावक शमे स्थितान् स्थिता कोनुपा कोपेदरतर्षभ स्मर तम ताजमीढ़ स्रिष्याम्यहम पुनः शास्त्र न शास्ति दुर्बुद्धि श्रेयसे चेतराय चैवृद्धो बालमतिर्भव राजन कन्ने वह सन्त ते पुत्र मौ दृढ़ा प्रहासु तस्मा मद्वचना त्यजतांसन तथा राजन, ते न नाजन तस्य प्राप्त फलम विद्धि कुलांत कुलाक समेन धर्मेण नये युक्ता याते बुद्धि या ते बुद्धिशास्तु तेम प्रध्वसी क्रूरसमता दुप्रौा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 आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें भरत कुल तिलक आप अपने ही दोस्त से इस कुल को विपत्ति के महासागर में न डुबाइए प्रभो इन उदंड बालकों की हा में हाँ न मिलाइए इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण न बनिए भरत श्रेष्ठ बंधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा बूझी हुई वैर की आग को फिर कौन भड़काएगा कुंती के शांतिपरायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा अजमेर कुल के रत्न आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं तो भी मैं पुनः आपको स्मरण दिलाती रहूंगी राजन जिसकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकता मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहे ऐसी चेष्टा कीजिए ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठे और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसे इसलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलंगार दुर्योधन को त्याग दें महाराज आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया अतः समझ लीजिए उसी का यह फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है शांति धर्म तथा उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे आप प्रमाद मत कीजिए क्रूरता पूर्ण कर्मों से प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलता पूर्ण बर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है गांधारी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है